पाठ सात पाप का परिणाम सत्य आदम के पाप परिणाम स्वरूप मृत्यु सब में फैल गई बाइबल आयत परिणाम स्वरूप सारी मानव जाति में मृत्यु फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया रोमियो पांच बारह परिचय शैतान परमेश्वर से घृणा करता है और वह परमेश्वर और मनुष्य क्रिस्तों को तोड़ना चाहता है उसने हवा को छला और उसको परीक्षा में डाला कि वह झूठ पर विश्वास करे जब आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता था उसमें बदलाव आ गया उत्पत्ति तीन नौ तब योवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है परमेश्वर ने क्यों पूछा था कि आदम कहा है क्या परमेश्वर सब कुछ जानता है क्योंकि परमेश्वर चाहता था की आदम स्वयं उसके पास आए आदम और हवा ने सत्य को परमेश्वर से छुपाना चाहा और सोचा कि परमेश्वर को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या किया है किंतु यह असंभव है क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है उत्पत्ति तीन दस से तेरा उसने कहा मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसका फल खाया है आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया आदम और हवा के पास कोई उत्तर नहीं था परमेश्वर को देने के लिए जो की उन्होंने परमेश्वर के विपरीत किया आदम और हवा स्वीकार नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने किया वे परमेश्वर की सजा से नहीं बच सके जब उन्होंने परमेश्वर के अनाज्ञा पालन किया तब शैतान का असर उन पर हो गया उत्पत्ति तीन चौदह पंद्रह तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बने पशुओं से अधिक श्रापित है तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के, के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एडी को डसेगा परमेश्वर ने स्वर्ग को श्राप दिया कि वह धरती पर पेट के बल रेंगता रहेगा परमेश्वर ने वायदा दिया की वह मनुष्य जाति को पाप ऐसी छुड़ाने के लिए किसी को भेजेगा और जो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेगा वायदे के अनुसार छुटकारा देने वाले का जन्म स्त्री के द्वारा होगा शैतान उसके विरुद्ध युद्ध करेगा और उसे घायल करेगा किंतु छुटकारा देने वाला उसे नाश करेगा वह शैतान से उसका संचालन जो मनुष्य जाति के ऊपर है उसे छीन लेगा परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने का वायदा किया जिसके वह योग्य नहीं था क्योंकि परमेश्वर कृपयालु है और दयालु है उत्पत्ति तीन से 19. फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू तुझे न खाना उसको तूने खाया है इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा वह तेरे लिए कांटे और ऊट कुटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्यूँकी तू उसी में ऐसी निकाला गया है तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा हवा के पाप का परिणाम पीड़ा के साथ जन्म देना और उसकी पति की प्रभुता उस पर होना आदम के पाप का परिणाम उसे अपने परिवार की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करना होगा और मृत्यु के पश्चात मिट्टी में मिलना होगा आदम और हवा के पाप के कारण सारी पृथ्वी श्रापित हो गयी सारे मनुष्य का जन्म पाप में होगा और सारे मनुष्यों की मृत्यु होगी उत्पत्ति तीन बीस से 24 और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदिमाता वही हुई और योवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए फिर योवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है इसीलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे तब योवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मारक का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर क्रूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामुखी तलवार को भी नियुक्त कर दिया परमेश्वर ने फिर भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानवरों को मार उनके लिए बस्तर बनाने के द्वारा आदम और हवा परमेश्वर के समान अच्छा और बुरा समझने लग गए थे किंतु उन्हें स्वयं जानने के स्थान पर परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए था परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे जीवन के फल को खाएं इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें उद्यान से निकाल दिया और स्वर्गदूत को वृक्ष की पहरेदारी के लिए आग भड़कती हुई तलवार के साथ खड़ा कर दिया व्याख्या कोई एक है जो हमेशा हमें छलने की कोशिश करता है कई बार शैतान हमें उन बातों और कार्यों को करने के लिए उनकी ओर ले चलता है जो हम जानते हैं गलत है जिस तरह आदम हवा ने अपने पापों को छिपाना चाह उसी तरह हम भी अपने पापों को अपने माता पिता और अंकल आंटी से छिपाने की कोशिश करते हैं यहाँ तक की परमेश्वर से भी हम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते है क्या आदम और हवा इसमें सफल हुए थे नहीं क्यूँकी परमेश्वर सब जानता है आदम और हवा को पाप के परिणाम का सामना करना चाहिए था क्योंकि परमेश्वर दयालु है और उनको ढांपने के लिए प्रदान किया और वह हमारी आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंभित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती जो भी आपने इस सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताए